दरणीय संन्यासीगण मुनिगण उपस्थित आर्य बंधुओं पूजा मातृशक्ति आचार्य मान भाव प्रिय ब्रह्मचारियों अविद्या और विद्या दोनों पक्ष मनुष्य के सामने आते हैं दूसरी भाषा में हम इसको इस तरह से बोल सकते हैं मूर्खता और बुद्धिमानी मूर्खता भी आदमी करता है और बुद्धिमानी के काम भी आदमी करता है जब वो अपने इष्ट देव को भूल करके संसार के विषयों में ही अपने कर्तव्य की इतीसरी समझता है तब उस समय वो अज्ञान में होता है और उस अज्ञान के कारण से उस नासमझी के कारण से बहुत सारी समस्याएं मनुष्य स्वयं खड़ी कर लेता है इष्ट देव से मेरा मतलब है ईश्वर को भूल करके और जब व्यक्ति ईश्वर का स्मरण करता हुआ संसार के सब कार्यों को करता है जो एक सामान्य व्यक्ति करता है कार्य तो दोनों करते हैं एक वो व्यक्ति भी कार्य करता है जो ईश्वर की सत्ता को नहीं मानता है अथवा मानता है तो उसको समझता नहीं है तो कार्य तो दोनों करते हैं नास्तिक भी कार्य करता है और आस्तिक भी कार्य करता है लेकिन कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जो आस्तिक होते हैं वे भी मूर्खतापूर्ण कार्य कर बैठते हैं जो शायद एक नास्तिक भी नहीं करता होगा तो इसका कारण ये है कि हम या मनुष्य आस्तिक कहलाने के लिए बहुत कुछ करता है लेकिन आस्तिक होता नहीं है भीतर से आस्तिक होने का मतलब है कि वो व्यक्ति हर कार्य को ईश्वर का स्मरण करता हुआ ही संपन्न करेगा इसलिए संसार में रहता हुआ भी वो व्यक्ति सुखी होता है और जो व्यक्ति संसार को ही सब कुछ मान के चलता है ईश्वर की सत्ता उसके दिमाग से व्यवहार में लुप्त हो जाती है तब वो व्यक्ति उदंड उछृंखल चंचल होकर के स्वयं भी दुख भोगता है और दूसरों को भी दुख भुगाता है दूसरों को भी दुखी करता रहता है ये हम आप अपने जीवन में देख सकते तो स्वामी जी इसी बात को कहते हैं अविद्या क्या है मैं स्वामी जी की भाषा को पढ़ देता हूं अविद्या अर्थात विषयाशक्ति विषयों में बहुत अधिक आसक्त होकर के जब व्यक्ति संसार में रमता है तो बहुत सारे दुखों से ग्रस्त भी वो हो जाता है बहुत सारी आपत्तियां भी खड़ी कर लेता है तो विषयों को भोगना बुरा नहीं है विषयों में आसक्त होकर विषयों को भोगना वो निंदनीय है तो यहां पर इसीलिए स्वामी जी ने कहा विषया शक्ति विषय नहीं का विषया शक्ति जब हम अंधाधुंध विवेक शून्य होकर के किसी विषय का सेवन करते हैं तो वो हमारी शांति को छीन लेता है हमें सुख से नहीं रहने देता क्योंकि ये जो आसक्ति है ये आसक्ति ही इस बात का प्रमाण है कि हमने जिस विषय का बार बार सेवन किया है फिर भी उससे तृप्ति नहीं हो रही है और फिर भी मनुष्य ये चाहता है कि शायद तृप्ति हो जाए शायद हो जाएगी शायद अब की बार हो जाए शायद अब की बार हो जाएगी परंतु मनुष्य को कभी भी विषय शक्ति से तृप्ति नहीं मिलती है विषय से तो तृप्ति मिल सकती है पर विषया शक्ति से कभी तृप्ति नहीं मिलती तो एक तो स्वामी कहते हैं कि जो विषयाशक्त है शब्द स्पर्श रूप रस आदि विषयों में जो अभिव्यक्त पूर्वक उनमें लगा हुआ है तो कहते हैं कि वो व्यक्ति भी अविद्याग्रस्त है फिर आगे कहते हैं ऐश्वर्य भ्रम अभिमान ये है व्यक्ति को अपने अंदर कभी कभी ऐसा आभास होता है कि मैं बहुत बुद्धिमान हूं बहुत से शास्त्रों को पढ़ लेता है तो लगता तो ऐसा ही है कि बहुत बुद्धिमान हो गया है बहुत से शास्त्रों को पढ़ा है बहुत से शास्त्रों को कंठस्थ किया है व्याख्याएं की हैं, लोगों से सम्मान पाया है तो उसको कई बार ऐसा लग जाता है कि मेरे पास हर प्रकार का शरीर यदि किसी के पास धन होता है तो वो धन के कारण से अपने को ये मानने लगता है कि मैं, मैं बहुत बड़ा हूं हालांकि धन बड़ेपन का कोई कोई कारण नहीं है धन से बड़पन नहीं मिलता है धन से सम्मान तो मिल सकता है किसी कारण से कि व्यक्ति को लाभ हो रहा है इसलिए इसका सम्मान तो करना ही चाहिए लेकिन धन से नैतिकता चरित्र संयम सदाचार ये धन से नहीं खरीदे जा सकते ये तो ईश्वर के से और अच्छी पुष्पों का स्वाध्याय से विद्वानों के संपर्क से ही ये गुण हमारे अंदर आ सकते हैं धन से ये गुण नहीं आ सकते तो कहते हैं कि ऐश्वर्य भ्रम उसको ये भ्रम हो जाता है और ऐश्वर्य अनेक प्रकार का हो सकता है स्वास्थ्य का ऐश्वर्य हो सकता है मैं बहुत बलवान हूं हनुमान जी को भी बल का भ्रम हुआ था कि नहीं हुआ था उनको नहीं हुआ था हनुमान जी भी बहुत बलवान थे और आप सब जानते हैं सबने हनुमान चालीसा पढ़ रखी होगी <laughs> तो हनुमान का जो बल था वो निर्बलों की रक्षा के लिए था अत्याचारियों को समाप्त करने के लिए था हनुमान जी का बल ये नहीं कि अपने से कोई कमजोर देखा तो उसको ठोक दिए ऐसा होता ना कई बार जो बलवान होता है अगर उसके अंदर बुद्धि ना हो या बुद्धि कम हो तो वो अपने से कमजोरों के ऊपर अत्याचार करता है कोई भी कमजोर देखा और उसको दबाएगा बल से दबाएगा उसकी संपत्ति छीन लेगा उसका अपमान करेगा उसको सताएगा स्कूलों में देख सकते हैं यहां भी हो सकता है कोई ऐसा उदाहरण हो बलवान विद्यार्थी कमजोरों को सताते रहते हैं तो ये क्या ये राक्षसपना है वो बलवान नहीं है वो बलवान राक्षस है तो जो बलवान होते हैं और सज्जन होते हैं उनका बल दूसरों को क्या होता है दूसरों को बचाने के लिए दूसरों को सुरक्षित करने के लिए होता है तो इसलिए कभी भी व्यक्ति को अपने किसी भी प्रकार के ऐश्वर्य का अभिमान नहीं करना चाहिए क्योंकि ये सब जो ऐश्वर्य है चाहे वो शरीर का ऐश्वर्य हो कि विद्या का ऐश्वरीय हो कि धन का ऐश्वर्य हो किसी भी प्रकार का ऐश्वर्य वो टिकेगा नहीं तो वो हमसे नमस्ते करके जाने ही वाला है चला ही जाएगा ऐसे ऐसे व्यक्तियों के बारे में सुना जाता है कि जब जब वो पद पर थे तो सैकड़ों व्यक्ति आगे और पीछे उनके चलते थे और अभी भी आप देख सकते हैं अवतल बिहारी वाजपेयी कोई पूछ रहा है कोई आ रही है उसकी खबर मनमोहन सिंह की कोई खबर आ रही है कहा है क्या है क्या कर रहे हैं किस अवस्था में है बीमार है कि स्वस्थ है कहा जा रहे हैं कोई खबर नहीं तो इससे क्या पता लगता है इससे पता लगता है कि कोई भी पद प्रतिष्ठा हमारे पास सदा रहने वाली नहीं है इसलिए व्यक्ति अभिमान पाकर के उदंड ना बन जाए ये अगर होता है वो उदंडी बनता है श्रृंखल बन जाता है तो ऐसी स्थिति में स्वामी जी कहते हैं वो अविद्या से ग्रस्त है आगे कहते हैं अभिमान अभिमान और ऐश्वर्य भ्रम लगभग मिलते जुलते हैं आगे स्वामी जी कहते हैं कि बड़े बड़े पाठांतर करने से ही केवल विद्या उत्पन्न नहीं होती बड़े बड़े पाठांतर लोग करते हैं बड़ी बड़ी डिग्रियां भी ले लेते हैं बड़े बड़े सर्टिफिकेट ले, ले लेते हैं प्रमाण पत्र ले, ले लेते हैं और क्या सोचते हैं कि अब मैं बड़ा बन गया यूनिवर्सिटी से निकलता है तो सोचता कि बस अब मैंने आई आए, एस किया है या मैंने डिलीट किया है या मैंने ये किया है बहुत तरह की डिग्रियां ले, ले लेता है व्यक्ति लेकिन होता क्या है कहते हैं कि वो ये मान के चलता कि मैं ज्ञानी हो गया हूँ स्वामी जी कहते कि नहीं ये ये पड़े बड़े, -बड़े पाठांतर करने से केवल विद्यात्पन्न नहीं होती क्योंकि ये उदाहरण देखे जाते हैं कि बड़े बड़े ज्ञानी बड़े बड़े ज्ञानी भी पतित होते देखे जाते हैं एक पंडित जगन्नाथ हुए हैं बहुत अच्छे विद्वान थे संस्कृत के और वो वेशयावृत्ति में फंस गए आप देखिए जबकि विद्वान ज्ञानी और बहुत अच्छा उनका सम्मान था उस समय समाज में लेकिन उनके बारे में आता है कि वो पतित हो गए इसका मतलब ये निकलता है कि केवल बड़े बड़े शास्त्रों का अध्ययन करने से पढ़ने से रटने से कुछ नहीं होता है उनका रटना उनका समझना उनका पाठ करना उसको पढ़ाना तभी सार्थक हो सकता है जब हमारे आचरण में जागरूकता आ जाए जागरूकता जब तक हमारे आचरण में नहीं आती मनुष्य के आचरण में जागरूकता नहीं आती है तब तक, तक वो व्यक्ति केवल एक प्रकार से जैसे पशु होता है ना बस वह पशु जैसा चलता रहता है पशु जैसा वो चलता है तो स्वामी कहते हैं कि कि बड़े बड़े शास्त्रों का अध्ययन मनन करने से वो व्यक्ति जानी नहीं हो जाता वो व्यक्ति शब्दों का भंडार तो बहुत इकट्ठा कर लेगा शब्द उसके पास बहुत होंगे उसके पास जानकारी सूचना बहुत होंगी लेकिन यदि व्यक्ति में आचरण नहीं है उसका आचरण शून्य है तो वो व्यक्ति सामान्य व्यक्ति से कोई विशेष व्यक्ति नहीं है सामान्य व्यक्ति वही कार्य कर रहा है और विशेष व्यक्ति वही कार्य कर रहा है तो दोनों में योग्यता समान है केवल शाब्दिक ज्ञान उसके अंदर अधिक है इतना ही उसमें थोड़ी सी विषमता देखी जा सकती है बाकी वो समान है तो स्वामी जी कहते हैं कि बड़े बड़े पाठांतर करने से ही केवल विद्या उत्पन्न नहीं होती पाठांतर ये विद्या का साधन होगा स्वामी जी कहते हैं कि पाठ तो करो शास्त्रों को पढ़ना जरूरी है पढ़ना चाहिए लेकिन पढ़ने के बाद वो आपकी हमारी ज्ञान की आंखें खोल रहा है नहीं खोल रहा है उससे हम कुछ सुधर रहे हैं या बिगड़ रहे हैं हम शास्त्रों को पढ़ने के बाद हमारे अंदर विनम्रता आई है नहीं आई है हमारे अंदर शिष्टता व्यवहारिकता व्यवहार जीवन में मधुरता सुंदर स्वच्छ मन क्या इन गुणों में हमारे अंदर वृद्धि हुई है नहीं हुई है अगर नहीं हो रही है बल्कि और दुर्गुणों की वृद्धि हो रही है तो वो शास्त्र किसी काम के नहीं केवल बोझा मात्र है पठंती चतुर्वेदान और ऐसा दर्वी पाक रसम्य था ऐसा है कि जिन्होंने चारों वेदों का अध्ययन कर लिया शास्त्रों का अध्ययन कर लिया है लेकिन अगर उनका आचरण नहीं है तो जैसे हलवे, हलवा बनाते समय वो कड़छी जो है वो कढ़ाई में हलवे के चारों ओर घूमती है पर वो कभी स्वाद नहीं ले पाती कि कैसा है गधे के ऊपर बहुत सारा बोझ लाद दीजिए उसको क्या पता लगेगा कि मेरी पीठ के ऊपर कौन सा साथ रखा हुआ है बस लादते चले जाओ और वो अपना बोझ ढोएगा ऐसे ही जो आचरण शून्य होते हैं वो अविद्या से ग्रस्त होते हुए दुख पाते रहते हैं शोक ग्रस्त होते हैं वो और ऐसे शोक ग्रस्त जो होते हैं जो दुखी होते रहते हैं शास्त्र भी उनका उद्वार नहीं कर सकते आचारहीनम आचारहीनम न पुनंति वेदा आचारहीन को वेद भी पवित्र नहीं कर सकते कितनी वेदों की ऋचा याद कर लें वेदों की व्याख्या कर लें जब तक आचार में उत्तमता नहीं आएगी तब तक वेद भी साक्षात हमारा उद्धार नहीं कर सकते हमें कुछ सहायता नहीं कर सकते तो ऐसे व्यक्ति भी जो है वो अविद्या से अज्ञान से नाद समझी से वो पीड़ित रहते हैं और आगे कहते हैं यथार्थ दर्शन ही विद्या है विद्या क्या है यथार्थ ज्ञान हो जाना वास्तविकता का ज्ञान हो जाना वास्तविक ज्ञान क्या है कि मुझे पता लग गया कि ये चीज गलत है और ये सही है तो गलत को अगर हम नहीं छोड़ते हैं और और गलत को ही करते रहते हैं गलत ही करते रहते हैं गलत को सही मान करके करते रहते हैं तो कहते हैं कि वो यथार्थ ज्ञान नहीं है वो ज्ञान वास्तविक नहीं है वास्तविक ज्ञान जो है जो हमें गलत करने से रोक दे वो ज्ञान है हमारा वास्तविक तो हम देखते हैं कि बहुत अच्छे पढ़े लिखे होते हुए भी वो लोग ऐसे कुकर्मों में लिप्त रहते हैं कि जिन्हें गांव का एक सामान्य व्यक्ति भी नहीं कर पाता उसके अंदर भी ईश्वर का कुछ डर रहता है कि ईश्वर है ऐसा काम मैं नहीं करूंगा लेकिन वो पढ़े लिखे लोग ऐसे दुष्कर्मों में लिप्त पाए जाते हैं कि जब उनकी सूचनाएं प्रकाशित होती है तो बहुत आश्चर्य होता है इसलिए पंचतंत्र में एक बात कही स्वभाव ही मूर्धनी वर्तते ये जो स्वभाव है ना मनुष्य के अंदर वही सबसे शीर्ष है वही स्वभाव व्यक्ति अपने अंदर धारण करके व्यवहार करता रहता है फिर वो भूल जाता है कि मैंने क्या पढ़ा है मैंने क्या सुना है? वो भूल जाता है कि कुछ स्वभाव उसके ऊपर हावी हो जाता है और स्वभाव से वहां पर ये लेना चाहिए कि नैमित्तिक स्वभाव एक तो स्वभाव जीवात्मा का है वो तो कभी बदलेगा नहीं लेकिन ये ले कि हमने उसे दुर्गुण को स्वभाव में बदल लिया है लोभ है सब जानते हैं लोभ बुरा है लेकिन कितने ऐसे हैं जो लोभ का अवसर होने पर भी लोभ से अपने आप को हटा लेते हो कितने बहुत थोड़े बहुत कोई अपवाद रूप में होगा लोभ जानते बुरा लेकिन लोभ जानते हैं बुरा लेकिन छूटता तो नहीं इसका मतलब कि लोभ बुरा जानते ही नहीं अगर बुरा जानते हो तो छूट जाता शब्द बुरा जानते हैं कि हाँ लोग बुरी चीजें नहीं करना चाहिए लेकिन छूटता नहीं है लोग इसी तरह से और भी जो जितने दुर्गुण है ना क्रोध है ईर्ष्या है ये सब सब समझते हैं लोग कहते हैं कि ये नहीं करना चाहिए ये हमारी उन्नति में अवरोधक है ये हमारे शत्रु है लेकिन फिर भी व्यक्ति साधनाशील ना होने से जागरूक न होने से बार बार इन्ही विकारों में फंसता चला जाता है और इस प्रकार से वो अपनी अपनी जो करता है राष्ट्र की भी हानि कर देता है तो आगे कहते हैं कि वास्तविक विद्या तो वो है जो हमें सत्य का दर्शन करा दे जो हमें मिथ्या दर्शन कराती है वो विद्या क्या है वो तो अविद्या ही है आगे कहते हैं कि यथावि ज्ञान विद्या है प्रमा के विरुद्ध भ्रम है विद्या में भ्रम नहीं होता है स्वामी जी कहते हैं कि जिसको व्यवहारिक ज्ञान की शिक्षा समझ में आ गई उसको कोई भ्रम नहीं होगा हमने दिन में देख लिया कि ये नीम का पेड़ है और शाम को अगर कोई घूमने निकले और वो कहे कि ये बरगद का पेड़ है वही व्यक्ति कहे शाम को जब घूमने निकले रात के अंधेरे में और वो कहे ये तो बरगद का पेड़ है और सुबह वो कहता है नीम का पेड़ है तो ऐसा हो सकता है क्या सुबह नीम का पेड़ देखा था तो रात के अंधेरे में भी नीम का ही पेड़ होगा बरगद का पेड़ कैसे हो सकता है तो जो ज्ञान हमारी बुद्धि को स्वस्थ कर दे हमारे ज्ञान को ठीक ठीक वो हमारे विवेक को उत्पन्न कर दे ऐसा ज्ञान हमारी सहायता करता है और ऐसे ज्ञान से ही हम उन्नति करते हैं ऐसा ही ज्ञान आगे हमें ले जा सकता है और स्वामी आगे कहते हैं अनात्मनी आत्मबुद्धि असुचि पदार्थ सूचि बुद्धि ये भ्रम है अनात्मनी आत्मबुद्धि अनात्मनी और आत्मनी दो चीजें हैं यहां पर अनात्मा और आत्मा आत्मा का मतलब है शरीर से एक ऐसा तत्व तो अलग है कि जो किसी से बना हुआ नहीं है जो चेतन है जो सदा से है सदा रहेगा उसकी सत्ता कभी समाप्त नहीं होती लेकिन व्यवहार काल में उस चेतन तत्व को हम भूल जाते हैं और क्या कहा चले जाते हैं अनात्म, अनात्मनी हमारे पास जो कुछ भी है पुत्र है पत्नी है संपत्ति है जब हमारे अंदर ये अनात्मा में जो आत्मबुद्धि होती जब मैं शरीर को वस्तुओं को धन को स्त्री को पुत्र को वस्तुओं को ही आत्मा मान के चलता हूं तो जब हमारे शरीर का या हमारे शरीर से अतिरिक्त हमारे किसी सदस्य का या किसी जड़ वस्तु का जब हम विनाश होता हुआ देखते हैं। जब सामने उसका विनाश हो रहा होता है तो हमारे अंदर जो दुख की उत्पत्ति होती ना तो ऐसा लगता है कि हमारा आत्मा ही जल रहा है मेरा घर जल रहा तो ऐसा लगता है कि मैं ही जल रहा हूं मेरा धन अगर छीना जा रहा तो ऐसा लगता है कि मेरी आत्मा का ही कोई भाग अलग हो होगा और उस अवस्था में व्यक्ति के दुख की कोई सीमा नहीं रहती किस कारण से इसलिए क्योंकि उसने इन बाह्य पदार्थों को आत्मा का ही भाग मान करके अपने अंदर वो धारणा उसने बना ली कि ये सब मेरा है ये सब ही मैं हूं और ऐसे ही जब किसी गरीब व्यक्ति को अकस्मात कोई धन मिलता है कोई संपत्ति प्राप्त हो जाती है अकस्मात उसको सम्मान प्राप्त हो जाता है तो वो व्यक्ति ये सोचता है कि ये ये मैं हूं मैं ही धन हूं मैं ही सम्मान हूं तो ऐसा व्यक्ति जो है जो अपनी आत्मा का भाग मान करके बाहर संसार में विचरण करता है वो भी दुखी होता है और जो अपनी आत्मा का एक भाग मान करके अगर किसी संपदा को प्राप्त कर लेता है तो वो भी दुखी होता है तो दुख दोनों अवस्था में है जब हम आत्मा को अनात्मा मान लेते हैं और अनात्मा को आत्मा मान करके चलते हैं तो दोनों ही अवस्थाएं वो दुख हैं तो स्वामी जी कहते हैं कि अगर किसी को आनंद से जीना है किसी को सुख से जीना है अगर किसी को उत्साह से उमंग से जीना है तो इन वाय पदार्थों को वाय ही मानो इनको आत्मा का कोई टुकड़ा मत मानो कि ये मेरी आत्मा का भाग है जो ऐसा मान लेते हैं, वो प्रचुर संपदा के स्वामी होते हुए भी वो सुखी नहीं रहते हमेशा उनके अंदर शोक भय डर कर्तव्यहीनता तरह तरह की स्थितियां उनके मन के अंदर चलती रहती है और वो व्यक्ति चक्रवर्ती राजा होता हुआ वो सुखी नहीं होता तो इस प्रकार से यहां पर कहा गया है कि ये जो अनात्मनी आत्मबुद्धि जो आत्मा नहीं है जो जड़ पदार्थ है जो हमारी आत्मा नहीं जो हमारी आत्मा के एक भाग नहीं है उस भाग को हम अपनी आत्मा का एक हिस्सा मान करके जब हम चलते हैं तो वो व्यक्ति को दुखी करता है वो व्यक्ति को शोकग्रस्त कर देता है और आगे कहते हैं कि ये अविद्या का लक्षण है और इसके विरूद्व जो लक्षण है वे विद्या के हैं आगे थोड़ा सा पढ़ता हूं कैसे जिस पुरुष को ये अभिमान होता है कि मैं धनाद्याय हूं आत्मा मैं बड़ा राजा हूं उसे अविद्या का दोष है अब समझ में नहीं आती कि अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैं धनादय हूं तो अगर उसके पास धन है तो वो कह रहा है कि मैं धनपति हूं इसमें अभिमान किसका कोई व्यक्ति विद्वान है और वो कहता है कि मैं विद्वान हूं तो इसमें क्या है इसमें आपत्ति क्या है वो है विद्वान है वो धनाडय है अगर एक व्यक्ति कहता है मैं सही से शक्तिशाली हूं तो वो है वो झूठ तो नहीं कहता है। लेकिन फिर भी यहां पर पतंजलि और दयानंद और व्यास करें कि नहीं ऐसा मानना भी ना समझी क्यों ना समझी क्योंकि जब हम ये मान के चल चलते हैं कि, कि मैं धनाडय हूं और मेरे जैसा कोई दूसरा नहीं है मैं बहुत धनवान हूं मेरे जैसा कोई दूसरा नहीं है मैं विद्वान हूं मेरे जैसा कोई दूसरा नहीं है जब ये भावना आती कि मेरे जैसा कोई दूसरा नहीं है तो ये भावना ही उसका पतन करने के लिए पर्याप्त है क्यों पर्याप्त है क्योंकि जैसे ही उसे लगता है कि मैं अपने आप को बहुत बड़ा धनवान समझ रहा था लेकिन कुछ दिनों बाद पड़ोसी ने उससे भी ज्यादा धन इकट्ठा करके और बहुत ज्यादा धन कमा लिया है अब अब इस कम धनी वाले के मन की अवस्था को हम देख सकते हैं कि वो किस तरह से ईर्ष्या में जलता रहता है जैसे अभी किसी का तीन मंजिला मकान है और वो ठाठ से छत के ऊपर घूमता है और दूसरी झोपड़ियां पड़ी हुई है तो वो देखता है कि हाँ ये तो क्या है है और पता लगा एक साल बाद किसी झोपड़ी वाले ने आठ मंजिला मकान बना लिया अब उस तीन मंजिले वाले मकान के हृदय से पूछो कि क्या हाल है अब कैसा लग रहा है या इस आठ मंजिला मकान को देख करके बस उसके मन की दशा बहुत खराब होगी या तो उसकी हानि करने की सोचेगा कुछ योजनाएं बनेगा कुछ न कुछ वो करेगा कि इसका किसी तरह से आठ मंजिला मकान गिर जाए भूकंप आ जाए भूचाल आ जाए कुछ अवैध धन का छापा पड़ जाए ताकि सरकार इसके मकान को जब्त कर ले कुछ भी हो जाए पर वो चाहेगा जरूर तो ये इस तरह की जो इस तरह की जो भावना है मनुष्य के अंदर आ जाती है वो केवल इसीलिए आती है कि जब हम ईश्वर की सत्ता से अपने आप को दूर मान लेते हैं और इन सब चीजों को अपनी आत्मा के एक भाग मान लेते हैं और इन सब चीजों को अपना ही मान करके चलते हैं तो ये समस्याएं प्रत्येक व्यक्ति के अंदर खड़ी होती रहती हैं हम आप इसका अनुभव कर सकते हैं अब शांति पाठ ओम देव शांतिरंतर क्षम शांति